बड़े बूढ़े पुरुषों को यत्न पूर्वक प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दें उनके सामने नतमस्तक होकर रहें और जब वे जाने लगे तब उनके पीछे पीछे जाएं वेल, ब्राह्मण देवता राजा साधु तपस्वी और पतिव्रता स्त्रियों को कभी निंदा ना करें दूसरे के जलाशय में स्नान करना हो तो उसमें से पांच ढेला मिट्टी निकालकर स्नान करें उत्तम देश और उत्तम काल में किसी सुपात्र को पाकर उसे श्राद और विधि के साथ जो धन दिया जाए भय अक्षय फल देने वाला होता है, भूमिदान करने वाला, मंडलेश्वर होता है, अन्नदाता, सर्वत्र सुखी होता है, और जल देने वाला, सुंदर रूप पाता है, भोजन देने वाला, हस्त पुष्ट होता है, दीप देने वाला, निर्मल नेत्र से युक्त होता है, गोदान देने वाला, सूर्य लोक का भागी होता है, सुवर्ण � उच्च महल को मलिक होता है, वस्त्र देने वाला, चंद्रलोक में जाता है, घोड़ा देने वाला विद्या, शरीर से युक्त होता है, बैल देने वाला, लक्ष्मीवान होता है, पाल देने वाला, सुंदर स्त्री पाता है, उत्तम फल देने वाले को भी यही फल मिलता है जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं तथा अ श्रद्धा से दोनों का अधु अधपतन होता है झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है अपने तप को लेकर आचरण प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती है और दान के बिना कीर्ति का नाश होता है गंध पुष्प कुश गो दूध दही साग मधु जल फल मूल ईंधन और अभ्यदक्षिणा ये वस्तुएं निग्रष्ठ मनुष्यों से भी प्राप्त हो तो ग्रहण करनी चाहिए पतिव्रता स्त्रियों के वरताल धर्म और नियम तथा श्राद और धर्मराय का महत्व व्यास जी कहते हैं जो मनुष्य धर्म वादी में पितृ का तर्पण करता है उसके पितर तब तक त्रप्त रहते हैं जब तक कि चौदह इंद्र बीत ना जाते यहां पितरों की भी पूजा करनी चाहिए जो पूर्वज पितर स्वर्ग में गए हो उन सब के लिए मोक्ष दायिनी वापी के तट पर जाकर पिंडदान करना चाहिए तेता में पांच दिनों तक और ध्वापर में तीन दिनों तक श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह युग आने पर संसार के मनुष्य लुलुप और पर इस्त्री लंपट हो जाते हैं एवं इस्त्रिया अत्यंत चंपल हो जाती हैं इस्त्री पुरुष और नपुंसक ये सब दूसरों से द्रोह करने वाले परनिंदा परायर तथा सदैव दूसरों के छिद्र देखने वाले होते हैं दूसरों को उदेग में डालने वाले झगड़ालु और दो मित्रों में फ वे सब भी इस धर्मराने में आकर पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों अपने शिरमुक्षी धर्मराने की ऐसी महिमा बतलाई है। महाभाग इस प्रकार मैंने धर्मराने का वर्णन क्या है? जो इसका पठन करती हैं अथवा इस तीरत का सेवन करती हैं वे मनवाणी और शरीर से शुद्ध होती हैं जो पराई इस्तियों से मुह मोड लेते हैं कहीं भी दुरों ना करके सर्वत्र सम्मुद्धी रखते हैं शुद्चारी और माता-पिता के भक्त होते हैं उनमें लोभ और चंपलता नहीं होती वे दान धर्म में तत्पर आशक्त धर्म और स्वाभाविक तथा परायण होते हैं जो स्त्री इस तीर्थ का सेवन करती है वह पतिव्रता और पति सेवा में तत्पर रहने वाली होती है धर्म के सेवन से सब मनुष्य अहिंसक अतिथि पूजक और सदा सब सौधर्म प्राण होते हैं शौनक जी बोले सब धर्म जो में धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ महाभारत सूत जी प्रतिवर्ता स्त्री का कैसा लक्षण होता है यह बतलाईए सूत जी बोले गुरुदेव व्यास ने राजा को यह बात इस प्रकार बताई थी जिसके छाया की तुल्य उसकी कथा भी तथा पुण्य कार्य होती है पतिव्रता इस्त्रिया अरुणधति सावित्री अनुसुइया शांडली सती लक्ष्मी शतरूपा सुनिता संज्ञा और स्वाहा के समान होती है पति व्रताओं के धर्म मुनीवर व्यास जी ने इस प्रकार बतलाए हैं पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है उनके खड़े रहने पर वह भी खड़ी रहती है पति के सो जाने पर सोती है और पहले ही जाग उठती है स्वामी यदि दे दूसरे देश में होते हैं अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती अथवा यदि किसी कार्यवश पति बाहर जाए तो वह सब प्रकार के आभूषण को उतार देती है पति की आयु बढ़े इस उद्देश्य वह दूसरे का नाम भी कभी नहीं लेती, पति चाहे कितनी ही खरी, खोटी बात क्यों ना कह डाले, वह उसे नहीं कोशती। जब स्वामी कहते हैं कि यह कार्य करो, तब वह शीघ्र तर देती है। जो आज्ञा नाथ, मैंने अभी इस काम को पूरा किया। अब आप ही हैं समझने की कार्य पूरा हो गया पति के बुलाने पर वह घर का काम काज छोड़कर तुरंत उनके पास दौड़ जाती है और पूछती है प्रार्द्नाथ किसलिए दासी को बुलाया है मुझे सेवा का आदेश देकर अपने कृपा प्रसाद की भागनी बनाइए वह घर के दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती दरवाजे पर सोती बैठी भ किसी को कभी नहीं देती पतिव्रता इस्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन की सामग्री बिना कहे ही जुटा दे नित्य नियम के लिए जल कुशा पत्र पुष्प अक्षत आदि प्रस्तुत करें और पति की प्रतीक्षा में खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो वह सब शीघ्र बिना किसी उदेश के अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करें स्� रूप, अनु और फल आदि को अत्यंत प्रिया मानकर गहन करें सामाजिक उत्सवों का दर्शन तो वह दूर से हित्याग दे पति की आज्ञा के बिना वे तीर्थ और विवाह उत्सव को देखने आदि के लिए भी कभी ना जाए पति सुख से सोए हो सुख से बैठे हो या सो इच्छा अनुसार किसी कार्य अथवा विचार में रम रहे हो तो कार्य में पर भी उन्हें उठाएं होने पर तीन रात तक को अपना ना पढ़ने दे भली भांति स्नान कर लेने पर सबसे पहले पति के ही मुख का दर्शन करें दूसरे किसी का नहीं अथवा पतिदेव उपस्थित ना हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्य देव का दर्शन करें पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी कुमकुम सिंदूर -कुम, Kajl, Choli, Paan, Mangilik, Aabushan, Kresu Shangar, Tata, Hath, Karn, Aadhi ke Aabushan, Apne Shreer se kubhi alag Videsh kare, Istrise, se vidyash rakhne wali istri se, Ptie, Bruta, Naari, Kubhi, Akila na rahe, Or, ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल्वट, चक्की और चोखट दैनिक पर ना सकी स्त्री कभी ना बैठे, पति के सम्मुख दश्तता ना करें। जहां जहां पति की रुचि हो, वहां वहां उसे भी प्रेम रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह सबसे उत्तम व्रत, यही महान धर्म और यही पूजा की। वह पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, न पु फिर कैसा भी पति क्यों ना हो उस पति का वह कभी उनंगन ना करे वह लोहे के बर्तन में भोजन ना करे यदि उसे तीर्थ स्नान की इच्छा हो तो वह प्रतिदिन पति का चौड़ा पिए उसके लिए शंकर और भगवान विष्णु ही बढ़कर उसका पति ही है जो स्त्री की आज्ञा का करके व्रत और उपवास आदि का नियम करती है वह में जाती है, जो नारी पति के कोई बात कहने पर कुरूद पूर्वक उसका उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में शियारनी होती है। इस्तीफों के लिए एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम बताया गया है कि वह प्रतिदिन अपने पति के चरणों की पूजा करके भोजन करे और धर्म पूर्वक इस नियम का पा� दूसरे के घर में ना जाएं और कड़वी बातें कभी मुंह से ना निकाले गुरुजनों के समीप जोर से ना बोले तथा ना किसी को पुकारे ही जो खोटी बुद्धि वाली स्त्री पति के साथ छोड़कर एकांत में विचरती है वह वृक्ष की खोकली में सोने वाली दूर उल्लू की होती है जो दूर से पुरुष की ओर कटाक्ष से देखती है वह ऐसी आंख वाली हो जाती है जो पति को छोड़कर अकेली मिठाई उड़ाती है są bardzo की i भोजी शुकरी अथवा stanie że